मंदिर माझ भये न भानी रेहत भाग्य अज्ञय गुरु अग्भिमानी यद्यव क्रोधा अतिपाल चित सम्य बोधा तदपि साप तोहि दैह विरोध तो न मोही नहीं दंड खल तो श्रुति मार्ग मोरा मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हदभाग्य मूर्ख अभिमानी यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्णतः यथार्थ ज्ञान है तो भी हे मूर्ख तुझको मैं श्राप दूंगा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 आयुत जन्म भरी पावही पीरा बैठ अजगर पापी सर्प हो ही खल मल मत व्यापी महाबिटप कोटर महु अधगति पाई जो अधर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं फिर वहाँ से निकलकर वे तिरक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्मों तक दुख पाते रहते हैं अरे पापी तू गुरु के समान अजगर की भांति तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा अरे दुष्ट तेरे बुद्धि पाप से ढक गई है अतः तू सर्प हो जा और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा आ गुरु दारून शिव सुन साप कंपति पति मोह बिलोक अति उपजा परिताप कर दंडवत स प्रेम शिव सन्मुख कर कर जोरिं। करत गद गद गति जी का भयानक करप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया मुझे कापता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे नमे सभी निर्वाण रूपम विभुम व्यापक्रमेद स्वरूपम अजम निर्गुण निर्विकल निरीयम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 गुणागार संसार पार न तोाराजशंकार सगौर गनोभूतकोटी प्रभा श्रीशरी गंगा कल्लोलचारुगंगा लसद बालेुकंठे भुजंगा निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है चलत कुंडल भू सुने प्रसन्ना दयालम मृगा चरमाबरमान प्रिय शंकर भजामी प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम भजे भानुकोटी प्रकाशम त्रयशूल निर्मो लनम शूल पाणीम भजे हम भवानी पति भावगम्यम जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं सुंदर भृगुटी और विशाल नेत्र हैं जो प्रसन्नमुख नीलकंठ और दयालु हैं सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ कलातीत कल्याण कल्पांत दाता पुरारे चिदानंद संदो तमो पमोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नावदुम थदारिंदम हलोके वन नाव सुखम शांति सन्तापनाशं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 पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भसते तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश ही होता है अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभो प्रसन्न होइए गए पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुभ्यं जरा जन्मदुखता त्य प्रभो पा सामी शंभ रुद्रद प्रोक् विप्रेण सठ ना भक्तिया शाम शंभो मैं न न तो योग जानता हूं, न तप न पूजा और न जप ही प्रभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ हे प्रभो बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए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 सुन बिन सर्वज्ञ शिव देखवे प्रय अनुराग उनि मंदिर न भवानी भैर बर वर मौ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परने नु पुनि सर्वज्ञ ने सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा तब मंदिर में हुई कि हे वर्मा गो ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए